अपने साहित्यिक रचनाओं के साथ अपना नाम लगाना पसंद नहीं किया उस संत ने मानव सेवा संघ क्यों बनाया संघ के सब प्रेमियों समर्थकों चिंतकों मित्रों को साधकों को इस बात पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए क्यों बनाया उन्होंने अपना नाम देना अपने नाम से अपने अनुभूत सत्य को प्रकाशित करना ये उन्होंने पसंद नहीं किया और जब सत्य की चर्चा करने लग जाते थे तब तो कहते थे कि मुंह मत देखना बात सुनना किस मुंह से ये बात निकल रही है सो मत देखो बात पर विचार करो बात तुम्हारी अपनी लगे तो तुम अपनी बात मान लो ईश्वर विश्वास के संबंध में उन्होंने कई बार यह विचार प्रकट किया कि मैं ईश्वर विश्वासी हूं नहीं हूं कभी कभी कोई कोई व्यक्ति कहता कि भाई मानव सेवा संघ में भगवान के नाम जपने के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जाता है तो स्वामी जी महाराज ने एक बार एक साधक से पूछा कि अच्छा ये बताओ भाई मैंने मना किया है कि मत करना करने से नुकसान होगा तो मना तो नहीं किया है क्या अर्थ है कि यह साधकों का संघ है यह एक विचार प्रणाली है ये कोई नया पंथ मत संप्रदाय नहीं है ये कोई ऐसा संगठन नहीं है कि जिसमें बहुत से लोग संगठित होकर अपनी किसी तकलीफ को मिटाने के लिए किसी प्रतिपक्षी के विरुद्ध आवाज उठाते हो, इस प्रकार का संगठन भी ये नहीं है तो महाराज जी ने कहा कि मानव सेवा संघ प्रचार संघ नहीं है विचार संघ है और विचार किस बात का अपने जीवन पर विचार करो पर दोष दर्शन पर, पर चर्चा पर के कर्तव्य पर विचार नहीं करना है अपने जीवन पर विचार करो अपने दोषों पर विचार करो अपने कर्तव्य पर विचार करो अपने उत्थान पर विचार करो जीवन के सत्य पर विचार करो और कभी कभी जब कोई आग्रह करता भगवान की महिमा के बारे में और नाम के बारे में सुनाने को तो कहते कि अरे भाई जब जब कहीं सत्संग में या कहीं ऐसी सामूहिक बैठक में जाते हो शामिल होने के लिए तो दरवाजे पर जूता या चप्पल उतार के जाके भीतर बैठते हो तो बैठने पर तुमको जूते और चप्पल की याद आती है और भगवान मेरे इतने घटिया हो गए कि उनको याद करने के लिए मैं कहूँ तुमसे चप्पल की याद आ सकती है जूते की याद आ सकती है और भगवान को याद करने के लिए मुझे कहना पड़ेगा कि याद करो अद्भुत प्रकार के क्रांतिकारी विचार स्वामी महाराज के और ये विचार महाराज जी ने कई बार प्रकट किए बताया कि मैंने संघ क्यों बनाया स्वामी जी महाराज के पुराने मित्र साथी जो लोग थे अच्छे अच्छे जो संघ महानुभाव थे उन्होंने कहना शुरू किया जब स्वामी जी महाराज ने संघ बनाया तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि आज़ाद पंछी पिंगड़े में बंद हो गया स्वामी जी महाराज के लिए महाराज जी ने कहा कि मैं बिल्कुल बंद में ही हुआ हूं बंधन की कोई बात ही नहीं है बात क्या है तो मानव सेवा संघ के प्रेमीजन विचार कर ले बात यह है कि स्वामी जी महाराज ने देखा मानव समाज में एक बड़ा भारी भ्रम भ्रम फैला है क्या भ्रम फैला है ये आदमी युग के पढ़े लिखे हमारे वर्ग के लोगों ने ये भ्रम फैलाया है क्या भ्रम फैला है मनुष्य परिस्थितियों का दास है आपने ऐसा कभी सुना है कि नहीं मनुष्य परिस्थितियों का दास है स्वामी तो जी महाराज को यह बात बिल्कुल गलत मालूम हुई अभी आपने सुना ना संतवाणी में क्या कहा उन्होंने कि मैं और है मैं तत्व जो है जिसको हम लोग अभी इस वर्तमान में अपने द्वारा महसूस कर रहे हैं कि मैं हू ये मैं तत्व और जिसको है कहते हैं परमात्मा तो मैं तत्व और परमात्म तत्व ये दोनों तत्व जो हैं ये सृष्टि की धातु से बने हुए नहीं हैं ये उनकी खोज है तो उन्होंने कहा कि ये मैं तत्व जो है है तत्व जो है वो उस धातु से नहीं बना हुआ है जिससे सृष्टि बनती है तो सृष्टि की जो गतिविधि है इसके कारण जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं, तो जो सृष्टि के परे के धातु से बना हुआ है वो परिस्थितियों का दास कैसे हो सकता है और यदि व्यक्ति अपने को परिस्थितियों का दास मान ले और अनुकूलता को बनाए रखना चाहे और प्रतिकूलता को हटाए रखना चाहे तो उसकी यह चाह कभी पूरी होने वाली है ठीक नहीं है जो परिस्थितियों का दास अपने को मान लेगा उसकी क्या दशा होगी तो मानव सेवा संघ कहेगा भैया उसकी मानव संज्ञा समाप्त हो गई फिर वो मानव नहीं रहा जिसने परिस्थितियों की दासता को स्वीकार कर लिया कि भाई अपने आप जो सुखद परिस्थिति आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे और अपने आप जो दुखद परिस्थिति आ जाएगी तो हम दुखी हो जाएंगे तो जिसने अपने को परिस्थितियों की दासता में आबद्ध कर लिया अपने को परिस्थितियों का दास स्वीकार कर लिया उसकी मानव संज्ञा खत्म हो गई वो तो पशु श्रेणी में आ गया जहां जन्म लेने की बाध्यता भी है और शरीर के माध्यम से मिलने वाले सुख दुख भोगने की बाध्यता भी है तो पशु श्रेणी में आ गया मनुष्य मानव सेवा संघ ने यह संदेश देना पसंद किया मानव समाज को स्वामी जी महाराज ने मानव जीवन के सत्य को मानव सेवा संघ के माध्यम से संसार को यह सुनाना पसंद किया कि देखो भाई मनुष्य संसार में सुख दुख के का दास बनने के लिए नहीं आया है परिस्थितियों का उपयोग करके सभी परिस्थितियों से अतीत अन, अनंत आनंद और अनंत प्रेम का पात्र बनने के लिए आया है तो मानव सेवा संघ क्यों बना इसलिए बना कि मानव मात्र को मानव के जीवन का सत्य सुना दिया जाए मानव सेवा संघ की रजत जयंती की सफलता क्या है 25 वर्ष जो इसके बीते मानव समाज में सेवा करते हुए इसका मापदंड क्या है क्या हुआ इससे तो यदि व्यक्ति व्यक्ति के जीवन में यह चेतना जग गई कि मैं परिस्थितियों का दास नहीं हूँ सुखद परिस्थिति आएगी तो सेवा करके उससे ऊपर उठ जाऊंगा दुखद परिस्थिति आएगी तो त्याग करके उससे ऊपर उठ जाऊंगा सेवा और त्याग के आधार पर सभी परिस्थितियों से अतीत के जीवन में पहुँच जाऊंगा यह विश्वास अगर व्यक्ति यह सत्य अगर किसी भाई ने स्वीकार कर लिया किसी बहन ने स्वीकार कर लिया परिस्थितियों की दासता से अपने को मुक्त कर लिया तो मानव सेवा संघ सफल हो गया मानव सेवा संघ के विचारों पर व्याख्यान देने से मानव सेवा संघ सफल नहीं हुआ फर्क मालूम होता है दी? ये ये इसका रहस्य है तो एक बात ये मैं सुनाना चाहती हूँ अपने मानव सेवा समूह परिवार के प्रिय साधकों को कि हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए और संघ के प्रेम से प्रेरित होकर संत की प्रेरणा से प्रेरित होकर ऐसे उन्मुक्त विचारधारा को मानव समाज में बनाए रखने के लिए तत्पर हैं। दो बातें हैं न एक तो संघ के विचार को अपना करके अपनी समस्या हल कर लो और एक ये, एक ये तो बड़ी अच्छी चीज है ये समाज में बनी रहे तो हमारी तरह बहुतों का कल्याण होगा दो बातें हैं और इन दोनों दृष्टियों से हम लोगों को काम करना है तो यदि मैंने अपने जीवन में से परिस्थितियों की दासता को मिटा लिया तो मेरा ये कहना कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है दूसरों को प्रभावित कर सकेगा कल अपनी अपने वचन में बाबू ने कहा न कि वो मोहम्मद साहब के पास वो बच्चा लेकर के माँ आई तो कहा कि गुड़ खाता है बहुत इसको गुड़ खिलाना कैसे बंद करें तो मोहम्मद साहब ने कहा कि पंद्रह दिन बाद आना क्यों उस पंद्रह दिन के समय में मोहम्मद साहब ने खुद ही गुड़ खाना छोड़ा इसके लिए उन्होंने पंद्रह दिन का समय मांगा और पंद्रह दिन बाद जब वो बच्चा लेकर के माँ आई तो उसको उन्होंने बच्चे को समझा दिया कि देखो भाई ये सब खाने से तुम्हारी तबीयत खराब होती है मत खाना तो संघ की कथा जो है वह जीवन की कथा है और हम को दोनों तरह से हर समय प्रयास करना है स्वामी जी महाराज के एक बड़े पुराने प्रेमी बड़ा प्रेम उनका स्वामी जी महाराज के प्रति कहा उठाए तो बार बार उनसे कहा रे दोस्त अब आ जाओ मेरे साथ तो कहें कि स्वामी जी महाराज मेरे में तो बहुत अवगुण भरे हैं मैं कैसे मानव सेवा संघ का आजीवन कार्यकर्ता बनूं? ये भी सुन लीजिए वो उल्टी तरफ से भी तो वो भाई बार बार यही उत्तर दे कि मेरे में तो बहुत से दोष भरे हैं स्वामी जी महाराज मैं कैसे आजीवन कार्यकर्ता बनूं? तो स्वामी जी महाराज हंस करके कह कर दे कि अरे भैया बीमार आदमी को कहना चाहिए कि अभी तो उसमें रोग बहुत है अस्पताल कैसे जाऊँ <laughs> महाराज स्वामी जी ने हंस के कर दिया कि अरे भैया रोगी को ये सोचना चाहिए कि मैं तो अभी मुझमें बहुत रोग है अभी अस्पताल कैसे जाऊँ क्या बात करते हो यार अरे जब जिसमें कोई दोष नहीं रह जाएगा वो काहे के लिए किसी विचार प्रणाली काहे के लिए किसी संस्था काहे के लिए किसी संत के पास जाएगा जिसमें कोई दोष नहीं रह जाएगा जो सब प्रकार से शुद्ध पवित्र हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा उसको साधकों की सूची में नाम लिखवाने की जरूरत क्या है सो तो है नहीं ये उदाहरण देकर अपने सभी भाई बहनों को मैं याद दिलाना चाहती हूं कि आप अपने को प्यार करें आप संत को प्यार करें आप सृष्टि को प्यार करें आप संस्था को प्यार करें आप परमात्मा को प्यार करें तो ऐसा कभी मत सोचें कि जब हम सब प्रकार से पवित्र हो जाएंगे तभी इसमें शामिल होंगे यह मतलब नहीं है मतलब क्या है मानव सेवा संघ का उद्देश्य कितनी सरल भाषा में है व्यक्ति का कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण दोनों एक साथ तो काल सोकर जलते ही अकेले शांत होकर बैठो व्यक्तिगत रूप से सत्संग करो अपने संबंध में विचार करो यह निश्चय करो कि मैं परिस्थितियों का दास नहीं हूँ परिस्थितियाँ मेरी साधन सामग्री है मनुष्य संघ में है परिस्थितियां क्या है परिस्थितियों का दास तो वो है जिसमें चेतना नहीं है हम लोगों के लिए परिस्थितियां क्या है परिस्थितियां हमारे लिए साधन सामग्री है तो जो साधन सामग्री का उपयोग करने लग जाएगा उसके जीवन में से सुख का लोभ और दुख का भय चला जाएगा ये विकास हो गया आपका और ऐसी विचारधारा ऐसी विचार, विचार प्रणाली ऐसी जीवन शैली इसको मैं जीवन शैली कहती हूं पहले पहले जब इसका दर्शन हुआ मुझे तो आर्ट ऑफ लिविंग जीने की कला करके मैंने लिखा मानव सेवा संघ के बारे में ये इस जीवन शैली कि जिसके आधार पर किसी भी मत वर्ग संप्रदाय देश काल के मानव को जीवन की राह दिखाई दे जाए ऐसी जीवन शैली ऐसी विचार प्रणाली मानव समाज में जीवित रहे प्रचलित रहे इसके लिए प्रयत्नशील होना इस सुंदर समाज के निर्माण का उपाय हो गया इन दोनों बातों को हम लोगों को ले लेकर चलना है साथ साथ जहां तक हो सके निकटवर्ती जनसमाज की क्रियात्मक सेवा करते चलो जहां तक हो सके आत्मीयता के नाते किसी के साथ किसी प्रकार की बुराई न करने का व्रत लेकर चलो जहां तक हो सके जीवन के संबंध में जिज्ञासुओं के सामने जीवन के इस सत्य को रखते हुए चलो भाई मैंने तो ऐसा सुना है मैंने तो ऐसा विचार किया है मुझे तो यह बात सत्य मालूम होती है अगर आपको भी अच्छी लगे तो आप स्वीकार कर लीजिए आप मान ही लीजिए ऐसी बात मानव से कभी नहीं करता और यही सत्य है ऐसी बात भी कभी नहीं करता ये सत्य है और मुझे इससे लाभ हुआ है यह मानव जीवन की वैज्ञानिकता है यह मानव जीवन की दार्शनिकता है यह मानव जीवन की आस्तिकता है इसको आप स्वीकार करें इसका अनुसरण करें तो आपका लाभ होगा लेकिन मेरे कहने से स्वीकार न करें आप सोच विचार कर देख लें आपको जंच जाए तो स्वीकार कर यह मानव सेवा संघ की प्रणाली है तो मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है ये सबसे प्रमुख बात है कि ये ये संघ का सबसे प्रमुख संदेश है जहां से व्यक्ति का उत्थान आरंभ हो सकता है नहीं तो आप देखिए इतने दिन का समय जो हम लोगों ने संसार में बिताया सिर के काले बाल अब सुफेद हो चले तो ये सारा समय और सारी एनर्जी क्या इसी बात में नहीं खप गई कि अनुकूल परिस्थिति बनी रहे और प्रतिकूलता आ न जाए खप गई कि नहीं सारी शक्ति खर्च हो गई कि नहीं हो गई इसी मामले में खर्च हो गई सुख सुविधा सम्मान कैसे बना रहे और दुख असुविधा और, और अपमान कैसे दूर रहे इसी चेष्टा में अनमोल जीवन के बहुत से भाग को हम लोगों ने बिता दिया मानव सेवा संघ क्या कहता है कि ध्यान करना पीछे मंत्र जपना पीछे जाप करना पीछे आसन लगाना पीछे जब हो तुमसे तो करना आज अगर जीवन की यात्रा आरंभ करते हो तो सबसे पहली बात है कि अपने द्वारा इस बात को स्वीकार करो कि मैं परिस्थितियों का दास नहीं एक बात हो गई अब दूसरी बात दूसरी बात जो मानव सेवा की विशेषता मुझे मालूम होती है और हम सब लोगों के लिए जानना बहुत आवश्यक भी है वो ये है कि स्वामी जी महाराज ने अपनी सूझबूझ के आधार पर और इंद्रियों को विषय विमुख करके मन और चित्त को शुद्ध और शांत करके मन को निर्विकल्प बनाकर बुद्धि को सम करके बुद्धि की समता काल में मानव जीवन का जो सत्य प्रकृति और प्रकृति से परे का जो विधान और ईश्वरीय विधान जिनका दर्शन उनको अपने में हुआ उसके आधार पर उन्होंने हम लोगों को जीवन की राह दिखाई क्या कहा ये कहा कि भाई इस भ्रम को जीवन में से निकाल दो कि सदगुरु मिलेंगे तो उद्धार होगा सुनते जाइए आप सब लोग संघ के प्रेमी हैं इस भ्रम को निकाल दो कि संस्कार अच्छे होंगे तो साधन बनेगा भ्रम को निकाल दो कि प्रभु कृपा करेंगे तो उद्धार होगा मनोसेवा सेवा संघ ने इनको भ्रम कहा डलिए मत धीरज रखिएगा सब सबका जस्टिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा सबका औचित्य क्या हो गया स्वामी जी महाराज ने कहा कि मानव मात्र को जो जीवन चाहिए सो उसी में विद्यमान है और जो अपने में विद्यमान है उसको अभिव्यक्त होने देने में किसी भाई को किसी बहन को अपने को पराधीन कभी नहीं मानना चाहिए तो अगर आप जब जब इस तरह की बातें होने लग जाती तो स्वामी जी महाराज कहते कि देवकी जी साधक के रास्ते में पत्थर मत रखो तुम तुम पढ़े लिखे लोगों की बात हमको पसंद नहीं आती कहां कहां फंसा देते हुए दूंगा रास्ते में पत्थर मत रखो फ्री हो करके आदमी को सोचने दो क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई साधक यह सोच करके बैठ जाए कि सदगुरु मिलेंगे तब उनकी सलाह से मैं काम करूंगा सोचूंगा तो भाई अनेक प्रकार की विकृतियों से भ्रमित हुई तुम्हारी बुद्धि विषयों के आकर्षण से कुंठित हुई, हुई तुम्हारी बुद्धि सदगुरु को पहचाने ही कैसे कब तक तुम प्रतीक्षा करोगे जब तक आवे आवे प्राण प फेरू उड़ गए तो और अपनी बुद्धि से तुम सदगुरु की जांच करने चल रहे हो तो क्या ठिकाना कि तुम सदगुरु को तो ठीक पहचानोगे क्या जाने किसके पंजे में फुसोगे तो ज्ञान गुरु मम हृदय दिहारी मानव सेवा संघ ने गुरु का खंडन नहीं किया बड़ा भारी समर्थन किया इस रूप में कि कोई शरीर गुरु नहीं होता है गुरु तत्व होता है और परमात्मा ने आप को पराधीन बनाने के लिए दुनिया में नहीं भेजा इसलिए जिस गुरु तत्व की हर भाई को हर बहन को जरूरत है उस गुरु तत्व को परमात्मा ने आप ही में दे करके भेजा है मनुष्य का विचार है लीजिए अब इस झंझट से भी आप फ्री हो जाइए और आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए कि किसी सदगुरु से हमारी भेंट हुई कि नहीं हुई और कब होगी और कैसे होगी इस बात की चिंता मत कीजिए मानो सेवा संघ आपको स्वाधीन बनने के लिए सलाह देता है कि निज विवेक का आदर करो जैसे जैसे उसका आदर करते जाओगे उसका प्रकाश बढ़ता जाएगा और मान लो कि किसी समय तुम्हारे भीतर के ज्ञान को बाहर से समर्थन की जरूरत होगी तो तुम्हारे बिना बुलाए तुम्हारे बिना खोजे अनंत के मंगलमय विधान से कोई सतपुरुष तुम्हारे पास आएगा और तुमको सलाह देके चला जाएगा और अपने आप जो आएगा वो ठीक आएगा और आप खोजते फिरेंगे तो बहुत बार गलत के पंजे में पड़ेंगे तो ये बात भी खत्म हो गई और एक कथा सुनाई महाराज जी ने जंगल में कहीं कोई, कोई साधक बैठे थे कहीं दूर रास्ते से एक महापुरुष जा रहे थे घोड़े पर पहाड़ पर उत्तरकाशी में कहीं तो एक जगह पर आकर के घोड़ा अड़ गया आगे चले ही नहीं तो महापुरुष तो मस्त होते ही हैं उनको किसी परिस्थिति की कोई चिंता नहीं होती है तो उन्होंने घोड़े की रास ढीली कर दी जा भैया ठीक रास्ते नहीं जाता है तो जहाँ जाना है तहाँ जा करके उन्होंने रस्सी ढीली कर दी तो घोड़ा जंगल के भीतर एक अनजान रास्ते में घुस गया और चलते चलते जाके एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया उस वृक्ष के नीचे एक साधक बैठा था उसको देख करके महापुरुष घोड़े पर से उतर गए और कहने लगे अच्छा तू यहाँ बैठा है इसी के कारण मेरा घोड़ा रख नहीं गया कुटिया की तरफ अच्छा भाई घोड़े पर से उतर के उस साधक के पास बैठ गए उससे बातचीत कर लिया उसकी जो जिज्ञासा थी उसको शांत कर दिया उठ कर के खड़े होकर फिर घोड़े पर बैठ गए और चलते समय साधक से कहने लगे भैया जरूरत हो तो फिर मिल, फिर मुलाले ले बुला लेना कि मिल लेना तो वो साधक गुरु महाराज से भी ज़्यादा मस्त तो कहने लगा कि महाराज आप आज आपको कौन बुला के लाया <laughs> मैं कहाँ जाऊँगा आपको बुलाने मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप स्वयं आइएगा चेले दोनों चले दोनों हो गए तो ये स्वामी जी महाराज की बातें जो है वो कोरे नहीं। इतनी सत्य है ये बात कि स्वामी जी महाराज को इतना भी सहन नहीं होता था कि किसी साधक के दिल में सत्य की जिज्ञासा जगे और वो कोई सदगुरु मिलेगा तो मार्ग बताएगा इसकी प्रतीक्षा में वो एक दिन भी बितावे ये बात स्वामी जी सही नहीं जाती थी क्यों वेट करते हो भाई तुम्हारा बनाने वाला तुमको प्रत्येक क्षण में देख रहा है तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है तुम किसी अप्राप्त परिस्थिति की प्रतीक्षा में इन अनमोल घड़ियों को क्यों खो रहे हो मानव सेवा संघ है गुरु की बात हो गई अब संस्कारों की बात बहुत लोग कह देते हैं अरे भाई उनके तो संस्कार बड़े अच्छे थे, थे अब हमें हमारे भी कभी शुभ संस्कार उदित होंगे तो हमारा भी विकास हो होगा तो मानव सेवा संघ ने इसको भी स्वीकार नहीं किया किसी व्यक्ति को अच्छे संस्कारों के उदित होने तक प्रतीक्षा करने में सत्य से विन्न रहना मानो संघ को सहन नहीं हुआ मानो सेवा संघ मैंने स्वामी जी महाराज तो उन्होंने क्या कहा कि अरे भाई संस्कार का अर्थ क्या है भुक्त अभुक्त इच्छाओं का प्रभाव तो जब तुम्हारे तीनों शरीर ही सत्य की शोध में साधक और बाधक नहीं हो सकते हैं तो सूक्ष्म शरीर का व्यापार ही ना है संस्कार और क्या है तो वो तुम्हारी तुमको बाधा कैसे पहुंचा सकते हैं इसलिए संस्कारों पर बात को टाल करके जिस जीवन की अभिव्यक्ति आज हो सकती है इस क्षण में हो सकती है उसको भविष्य पर टालो मत एक बात बताई दूसरी बात क्या बताई कि देखो भाई संस्कारों के प्रभाव से रुचि अरुचि बनती है लाइक्स एंड डिसलाइक्स हर व्यक्ति की अलग अलग होती है ना मुझे दही खाना बहुत पसंद है और मेरी एक लड़की है जो दही की गंध ही नहीं सह सकती ये क्या है संस्कारों का फल है किसी को कुछ अच्छा लगता है किसी को कुछ अच्छा लगता है तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मनुष्य के जीवन में लाइक्स एंड डिसलाइक्स रुचि और रुचि पसंदगी नापसंदगी ये ये संस्कार का फल हो सकता है लेकिन जो सत्य का जिज्ञासु है उसको सत्य से मिलने में संस्कार कैसे बाधा पहुंचाएगी लाइक्स एंड डिसलाइक्स दोनों को आपको भार में डालना है पसंदगी और नापसंदगी दोनों को छोड़ करके आगे बढ़ना है तो संस्कार आपके मार्ग में बाधक कैसे हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं इसलिए ये शंका भी छोड़ दो अब तीसरी बात सबसे बड़ी है और उसकी आड़ में हम लोग बहुत दिनों तक अपनी दुर्बलताओं को छिपा करके ढो ले जाते हैं अब उसको भी सुन लीजिए भाई अपने करने से कुछ नहीं होता है वो तो जब परमात्मा कभी कृपा करेंगे तो हो जाएगा वाह तो मजा रहा परमात्मा की कृपा से काम बनने वाला होता तो उन कृपालु ने कृपा क्रिपा का दरवाजा कभी बंद किया क्या जी नहीं बंद किया अगर उन्हीं को करना होता तो हम लोगों से पूछते क्या कि तुम्हारा कब करें मानव सेवा संघ ने ऐसा नहीं माना परमात्मा कृपालु हैं ये सत्य है उनकी कृपा निरंतर बरस रही है ये सत्य है उद्धार किसका हुआ उस कृपा का दर्शन किसने किया तो उनके और हमारे बीच में जो दूरी रह गई है सत्य और परमात्मा की उपस्थिति का अपने को कोई आनंद नहीं आ रहा है साधक और साध्य में भक्त और भगवान में जिज्ञासु और में जो भेद प्रतीत हो रहा है भेद है नहीं प्रतीत हो रहा है इसमें एक ही बात है और वो क्या है कि जो आप ही में विद्यमान है उसके विकास का प्रारंभ कब होता है जब आप उसकी आवश्यकता अनुभव करें तब होता है तो परमात्मा की कृपा कहीं दूर नहीं है और किसी पर हो गई किसी पर नहीं हो गई और कभी हो गई और कभी नहीं हुई ऐसी बात नहीं है जीवन के विकास के लिए परमात्मा ने आपको स्वाधीनता देना पसंद किया तो आपका पुरुषार्थ प्रारंभ होता है पहले पुरुषार्थ के प्रारंभ से आपके अहम रूपी अणु में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन से परम कृपालु की कृपा का दर्शन होता है तो आप इस आधार पर भी अपने को गलत सलत रास्ते पर नहीं छोड़ सकते हैं इस आधार पर कि जब प्रभु कृपा करेंगे तो मेरा सुधार होगा। अगर उन्ही को करना होता तो आपको बिगड़ने ही क्यों देते पशुओं की भांति आपको प्रकृति के नियम में बांध देते भूख लगने पर हरी हरी घास को खा लेना और पेट भर जाने पर एक तिनका भी अधिक मुख में नहीं डालना प्रकृति का जैसा नियम है उनका जैसा विधान है खाने का सोने का मलमूत्र त्याग करने का बाल बच्चा पैदा करने का हर हर क्रिया पर पशु के जीवन में प्राकृतिक विधान जबरदस्त है उसी तरह से हम लोगों को भी परमात्मा माने प्रकृति के विधान में बांध करके पशुओं की श्रेणी में रखना नहीं चाह इसलिए उन्होंने स्वाधीनता दी किस बात की स्वाधीनता दी कि प्राप्त परिस्थिति का सुख भोग करके परिस्थितियों की दासता में आप स्वयं बंध जाते हैं और विवेक के प्रकाश का अनुसरण करके प्राप्त परिस्थिति के सुख को बांट करके जगत की पीड़ा को अपने लिए खरीद करके विकृत चित्त को शुद्ध भी आप ही कर सकते हैं ये स्वाधीनता उन्होंने दी ये स्वाधीनता हमारी आपकी आज भी परमात्मा की ओर से सुरक्षित है ऐसा नहीं है कि सतयुग में तो स्वाधीनता थी और कलयुग में नहीं है सो नहीं है परमात्मा ने जो स्वाधीनता मनुष्य को देना पसंद किया वो प्रत्येक युग में प्रत्येक काल में प्रत्येक देश में प्रत्येक व्यक्ति के साथ आज भी समान रूप से सुरक्षित है मानव सेवा संघ का संदेश क्या है मानव सेवा संघ अपने को सफल मानता है इस आधार पर कि हम और आप उसके प्रेमी भाई बहन साधक जो हैं वो अपनी इस स्वाधीनता को रियलाइज करें प्रभु के दिए हुए विधान का अनादर किए जाओ समय का अवसर का अनादर किए जाओ जो नहीं करना चाहिए सो किए जाओ और शांति की जरूरत मालूम पड़े तो कह दो कि परमात्मा की दया होगी तब मिलेगी तो सो नहीं चल सकता जो ईश्वर के विधान को मानकर चलता है उसका विकास होता है जो विधान की अवहेलना करेगा उसका विकास नहीं होगा तो पुरुषार्थ का प्रारंभ है पुरुषार्थ के प्रारंभ करने का दायित्व तो मुझ पर क्यों आया क्योंकि मेरे जीवन दाता ने मुझको स्वाधीनता देना पसंद किया महाराज जी को मैंने एक बार कहा कि स्वामी जी महाराज अगर ऐसा ही नियम बना दिया गया होता तो प्रारंभ से ही मैंने कोई भूल नहीं की होती तो मेरे सामने दुख नहीं आता माता पिता ने निकटवर्तियों ने तो यही सिखाया था जिंदगी में दुख क्यों आया तो तुम्हारी भूल से आया स्वामी जी से जब भेंट हुई तो मैंने कहा कि महाराज शुरू ही से बता दिया गया होता मैं भूल नहीं करती तो दुख नहीं आता प्रारंभ से ही ऐसा किया जाता अब इतना दिन दुख भोगने के बाद इतने विकृतियों को पैदा करने के बाद लोग मोह काम में के बाद, अब मेरे सिर पर भार आ गया कि इनसे छुट्टी पाऊं, तो मैं बहुत नाराज प्रारंभ से ही ऐसा कर दिया जाता तो महाराज जी ने कहा कि देखो देवकी जी अगर ईश्वरीय विधान इस प्रकार का बन जाए कि कोई झूठ बोलना जैसे सोचे कि मैं झूठ बोल के काम निकालूं उसी समय उसकी बाणी की शक्ति भगवान छीन ले बोले ही न दे अगर इस प्रकार की बनावट मनुष्य की हो जाए तो मनुष्य की संज्ञा समाप्त हो जाएगी पशु श्रेणी में चला जाएगा तो आपको परमात्मा ने स्वाधीन बनाया और आपकी स्वाधीनता को सुरक्षित रखना पसंद किया किस लिए कि आप स्वेच्छा से ये कह सकें कि दिखाई देने वाला सुहावना लुभावना संसार मुझे नहीं चाहिए ये बनने बिगड़ने वाली सृष्टि का सुख मुझे नहीं चाहिए मुझको तो सदा सदा तक रहने वाला अजर अमर अविनाशी परम प्रेमास्पद परमात्मा चाहिए तो आप सुहावने संसार को देखते हैं और आप इतने स्वाधीन हैं कि उसके सुख को कहते हैं नहीं नहीं नहीं तुम जाओ तुम जाओ मुझको नहीं चाहिए आप इतने स्वाधीन हैं कि परमात्मा को देखते भी नहीं है जानते भी नहीं है उससे कुछ मांगते भी नहीं है और कहते हैं कि प्यारे तुम मौज में रहो मैं तो तुम्हारे प्रेम में रहूंगा इतनी स्वाधीनता आपको दे करके परमात्मा ने भेज दिया फिर भी अपने विकास के लिए आप गलत सलत किए जाएं और और और विकास की बात आवे तो कहें कि परमात्मा कृपा करेंगे तब होगा तो ये बड़ा भारी भ्रम होगा इसलिए इस भ्रम को भी समाप्त करो कृपालु सदैव कृपा कर ही रहे हैं अपने पर जो दायित्व तो है उसको पूरा करके हम लोग आगे बढ़ जाएं इसके लिए मानव सेवा संघ को बनाना आवश्यक हो गया अब हम शांत हो जाएं और संघ के संदेश को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए धारण करने में तत्पर होकर उसे भीतर भीतर अपने ही द्वारा अपने आप दोहरा ले यह संदेश मेरा जीवन बन सका एक भी व्यक्ति का जीवन इस संदेश के अनुसार ढल सका तो मानव सेवा संघ अमर हो जाएगा उसकी रजत जयंती सफल हो जाएगी